इसको जीव चेतना विधि थी यह पूर्वक किया हुआ कार्यक्रम इसमें एक चलाने वाला होता है उसका नाम दिया है राक्षस मानव चलाता है पुष मानव चलता है आप सोच लीजिए ये हमारा दर्शन में लिखा हुआ एक भाग है ये हमने लिखा है इसका जिम्मेवारी मैं अकेले हूँ अभी अब दूसरे पर हम इस जो को रेकू में पक्षधर नहीं हो ठीक है ना? यदि किसी को अनंगीकार होता है हमको समझाया जाए हम उनको समझा देंगे, बस इतनी ही बात ठीक हो गया अब इसके आगे आता है जीव, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने पर ही हम मानवीय व्यवस्था पाते हैं मानवीय व्यवस्था में क्या होता है अखंड समाज परिवार अखंड समाज सार्वभम अवस्था तीन मुद्दा परिवार में क्या बताया आपको समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बनता है फलस्वरूप हम सम्बन्धों को पहचान पाते हैं मूल्यों को निर्वाह कर पाते हैं मूल्यांकन करते हैं परस्पर मन तुष्टि पाते हैं जिसका नाम समाधान है उसके इक्वेशन में हमको सुख मिलता है ये हमारा मानव धर्म है मानव धर्म सुख तो हर समुदाय का सुख यदि है मैंने धर्म है वो मानव धर्म ही है अपना अपना धर्म कुछ नहीं होता तो बुद्धिओं को देख करके वनस्पतियों को देख करके जो लिख दिया अपना अपना धर्म अलग अलग होता है ये भी लिखा ठीक है वनस्पतियों में अलग अलग हो सकता है मानव में अलग अलग होना बनता है यदि बनता है व्यवस्था में होना बनते ही नहीं व्यवस्था में ना बने धर्म हो ये कैसा हो ये बनता नहीं तो रूप गुण स्वभाव धर्म का संयुक्त रूप में ही व्यवस्था का प्रमाण हो पाता है धर्म मानव के लिए अनिवार्य मुद्दा है मानव सुखपूर्वक जीना आवश्यक है एक आवश्यकता के रूप में हम अनुभव कर ही रहे हैं तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है पूरा होने की पक्ष में यह है क्या है और परिवार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना परिवार में जीने से भी हम सुखी होते हैं और अखंड समाज में जीने से भी सुखी होते हैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने पर भी सुखी होते हैं ये हुआ क्या हुआ प्रक्रिया प्रक्रिया का मूल स्वरूप उसमें व्यवस्था प्रधान बात आई व्यवस्था का स्वरूप में ये स्पष्ट किया है पर अभी हम ऐसा मानते हैं कोई बहुत बड़ी भारी पहुंचा हुआ व्यक्ति हम को सबको मार्गदर्शन करेंगे हम हारा उद्वार करेंगे अभी तक ऐसा मान के हम चले हैं इसी आधार पर हर देश में अनेक प्रकार की उच्च कोटि की सभाएं रचित हुई है उसका सम्मान हुआ किस आधार पर तो बल के आधार पर बल क्या है बंदूक चलाना लाठी चलाना मिजाइल चलाना इसका नाम है बल इसके आधार पर सम्मान हुआ भाई से नमन करते हैं भाई के लिए नमन किए हैं भाई भाई हम पूजा किये हैं सर्वाधिक सर्वाधिक पूजा भाई वैशी हम है। किये हैं ये बात को एक बार सुनने पर ऐसा लगता है हम क्या अभी तक की क्या केवल भाड़े जो कि ऐसा तो एक बार तो व्यक्तता आती है उसको यदि अपने में निरीक्षण परीक्षण करेंगे ये सही उतरेगी यह हमारा भरोसा है हर व्यक्ति इसको शोध शो, शो करके देखा जाए हम भयवशी सर्वाधिक नमन किए हैं पूजा किए हैं प्रार्थना किए हैं हमारा प्रार्थनाओं में वो झलकती है भय से पीड़ित हमारा जो मित्र है, हम कुछ रक्षा करो हमारे शत्रुओं को नाश करने की प्रार्थनाएं हैं। इसको हम बहुत कुछ पढ़ के देखा है ठीक है उसमें हम राजी नहीं हो पाए हमारा एक प्रवृति की कारण मानिए या मानव पुण्य मानिए बुजुर्गों का आशीर्वाद मानिए देवताओं का कृपा मानिए हमको कोई तकलीफ नहीं किन्तु तो हमारे में इस बात पर राजी होना बना नहीं भय पर आधारित नमन पूजा पत्र हमको बने है हमारे में हमको राजी नहीं हो पाए यही मूल मुद्दे में विचार करने की इच्छा तत्परता प्रयत्न जो कुछ भी हो करके किसी एक जगह में हम पहुंच गए आपके सान्निध्य धीमे पहुंचने का है, इसको चलते हम अभी इस बात पर आपको प्रकाश है, सार्वभौम व्यवस्था में जीना ही सार्वभम व्यवस्था होना ही प्रक्रिया है क्या प्रक्रिया है? यह जो शक्ति केन्द्र संविधान व्यवस्था है इससे बिल्कुल विपरीत है इसका कहीं भी जिक्र ही नहीं है शक्ति केंद्रित का क्या है भाई समाधान परिवार अपने में वैभव है इसको नाम दिया परिवार राज्य सभा वैभव का नाम है राज्य परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक यानी प्रमाणित होता है परिवार राज्य प्रमाणित हो गया वही चीज अब तुरंत अखण्ड समाज तक पहुंचते अखंड समाज तक पहुंचना एक लंबी सफर है लंबी सफर क्या है अभी ये अपने समझदार बनाना बनते है, बनता है और इसमें बिलारी में एक पुरूषार्थी कुछ किए हैं बताता रहे आजय सबेरे अशोक अशोक बताता रहा वो ऐसे कई जगह में हम प्रयत्न कर सकते हैं हर परिवार में सम, समाधान आने से समृद्धि होना स्वाभाविक है एक स्वाभाविक प्रक्रिया इन प्रक्रिया के आधार पर सुखी होना स्वाभाविक है उसके आधार पर परिवार सभा और राज्य प्रमाणित हो गए ऐसे दस परिवार होने से उसका नाम दिया है परिवार समूह राज्य सभा। तो ऐसे दस परिवार समूह राज्य सभा मिलकर के एक ग्राम सभा अथवा पर मोहल्ला सभा को गठित करेगा तो इसमें क्या है अभी यह जो ये जो, जो निर्वाचन विधि है वो सही है अभी परिवार में दस व्यक्ति होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को बने व्यवस्था में जीने के लिए पहचानते थे ये दस परिवार के बीच में जी करके व्यवस्था को प्रमाणित करें ऐसा दस व्यक्ति मिलकर के एक परिवार समा सभा को गठित किया था इन दसवें व्यक्ति दस परिवार में क्या देखेंगे मानवीय शिक्षा संस्कार देखेंगे और उत्पादन कार्य देखेंगे न्याय सुरक्षा को देखेंगे विनिमय को देखेंगे ठीक है ना, स्वास्थ्य संयम को देखेंगे कितना बढ़िया हो गया परिवार में क्या रहा उत्पादन कार्य और परस्पर संबंधों का निर्वाह करना न्याय न्याय तो आ ही गया उसके बाद में न्याय सुरक्षा की बात है दस परिवार के बीच में सुरक्षा है कि नहीं इसको देखने की बात आती है सार्वभौम व्यवस्था में जी सके उसके लिए समझदार परंपरा से शुरुआत हो सके इस बात के लिए शिक्षा का मैंने महिमा बताया शिक्षा का वस्तु बताया शिक्षा का प्रक्रिया बताया